आगे चलते हुए का सही अध्याय अमृत प्रबोधि कृष्णभवन अमृत अमज्ञानी राधस ज्ञाजनशलाकक्षुरमीलिता तस्म श्रीगुदे नम श्री, श्री चैतन्य येन भूतले स्वयं रूपक कदा हम दधातिपदा वंदेह श्रीगुर श्रीयुतपकमल श्रीगुरून्वैष्णवाम साग्र जात सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूत पिजन सहित कृष्णचैतन्यम श्रीराधापादान सह गण लिता श्री विशाखाविता श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनिनंद्रीअदाधर श्रीवासा गौड़ पंचवृद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे नाम हरे हरे हरे कृष्ण भावना मृत का सही बोध ये पढ़ने की जरूरत नहीं है ये एकदम सिंपल वस्तु ज़्यादातर लोगों को क्लियर है हमारे यहाँ इसमें अलग अलग गलत धारणाओं के विषय में दिया गया है सहदिया माया बाग और ऐसे अलग अलग, अलग, अलग धारणाओं के विषय में थोड़ा बताया गया है बस वही है मेक्चर लिचर चंद्र यहाँ पे केवल एक, एक, एक पॉइंट है या जिसके ऊपर थोड़ा हिंदी वाले काफी कुछ काट रहे हैं हुए सर्वधर्मांतरिक नमाम दुष्कृति पुराण काफी कुछ काट रही है मैं इंग्लिश में ही पढ़ूंगा हिंदी ठीक है टू द अनट्रेन लिखा है हिंदी में लिखा है भोले भाले सामान्य लोगों के लिए गलत है भक्तों की बात होगी अनु दिन द डिफरेंस बिटवीन द जेन्युन द पार्शली जेन्यन एंड द फॉल्स इज नॉट रेडिली अपर कृष्णा कॉन्शियसनेस अपियज लाइक अनदर हिंदू ग्रुप As in Krishna consciousness, many groups have their own bhajans, temples, festivals, scriptures, gurus, tilak, and so on. Therefore, the innocent public, without going deep into the matter, often concludes that all paths are the same. So, जिनका प्रशिक्षण नहीं हुआ यहाँ पे कह रहे हैं। Krishna bhau naam भी दुःखे, विज्ञान में जिनका प्रशिक्षण नहीं हुआ, जिसकी बात चल रही थी आगे, तो ये जो भेद है कई बार बहुत सूक्ष्म होते हैं उसको जान पाना कठिन रहता है कि क्या जेन्युन है क्या वास्तविक है क्या थोड़ा है है अलग अलग वस्तुओं से और क्या बोगस है इसको समझ पाना कई बार कठिन हो जाता है भक्तों के लिए भी यदि उनका गुरु साधु शास्त्र के अनुसार प्रशिक्षण नहीं हुआ है एक उन्नत भक्त के अंतर्गत इस विषय में एक वस्तु हमको कई बार लगती और में भी बार पाई गई है।, वो है कि हम ये सोचते हैं कि इस प्रकार से सेवा करने में या इस प्रकार से कार्य करने में गलत क्या है किस प्रकार से हमको कुछ भी एक प्रकार है हम सोचते ऐसा करें कि उसमें गलत क्या है यह विचार आता है लेकिन जो वरिष्ठ है जो श्रेष्ठ है जो ज्येष्ठ है भक्ति में जो ट्रेन है वो लोग बोलते इसमें गलत है और वो जो गलती बताते हैं वो समझ नहीं पाते इसमें गलत क्या है इसमें? कुछ गलत नहीं है तो ये जो वस्तु है ये यहाँ पे बताई जा रही है कई बार वो जो गलत है वो हमको दिख नहीं रहा है सामान्य रूप से तो जो ट्रेन नहीं है उनके लिए वो परख पाना भी कठिन होता है इसलिए गुरु के मार्ग में भी रहते हैं तो ऐसी गलतियों से बच जाते हैं महाराज ने कई बार अलग अलग मौकों पर इसको लीडरशिप को भी ऑन किया था कि इनके इसमें मात्र गड़बड़ हो जाएगी आगे वो लोग समझ नहीं पाए क्यों ऐसा कह रहे हैं शायद इनको ईर्षा है ऐसा करके सोते अल्टीमेटली फिर गड़बड़ हो गई ऐसा नारायण महाराज का कैसे नारायण महाराज बहुत प्रचार करते थे इसको में प्रभुपात के गुरु भाई थे तो इसकोन में भी आते थे और इस्कोन में भी सब भक्तों को गाइडेंस देते थे अब से तो महाराज ने बताया था कि थोड़ा बच के रहो ये लेके जाएंगे भक्तों को अपने गुट में तो सबको अच्छा लग रहा था लेकिन ये बहुत ठीक है न? उसमें क्या समस्या हो अल्टीमेटली फिर ऐसा हुआ थोड़े समय बाद वो इस्कोन से बहुत बड़े समूह को भक्तों को लेके गए और बाद में भी अभी भी इस्कोन से लेके जा रहे हैं उनके ग्रुप वाले उन्होंने हाँ उन्होंने ऐसा प्रचार डेवलप किया कि कैसे प्रभुपाद ने दिया वो तो केवल एकदम शुरुआत के लिए था और आप लोग अभी आगे जाना है तो हमारे ग्रुप में उतर कुछ नहीं मिलने वाला है इसको आ अभी भी प्रचार चलता है ऐसे तो तो बहुत सारी वस्तुएँ होती हैं केवल इसी चीज के लिए जो लोग उसमें प्रशिक्षित है जो लोग श्रेष्ठ है श्रेष्ठ है भक्ति में वो लोग समझते हैं कि जेन्युन क्या है अर्ध जेन्युन क्या है और बोगस क्या है उसको समझते है भली भांति उसकी सूक्ष्मताओं को समझते हैं इसलिए वो जो कहते हैं उसके ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ना होता है कहीं में और भक्तों में भी ये एक वस्तु काफी प्रचलित ये एक विचारधारा प्रचलित रहती है कि इसमें हानि क्या है यदि हम ऐसा करें तो नुकसान क्या हां शास्त्र बताते हैं ऐसा नहीं करो या तो शास्त्र डायरेक्टली नहीं बता रहे कि ऐसा नहीं करो तो फिर ऐसा करें तो उसमें नुकसान क्या है यहाँ पे एक आ, फंडामेंटल मतलब क्या बोलेंगे आधारभूत भेद आता है विचारधारा में विचारधारा ये होनी चाहिए वास्तविक विचारधारा कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसका आधार क्या है यदि हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसका आधार हमारे पास नहीं है सही स्रोत वो वस्तु का ज गुरु साधु शास्त्र का यदि आधार नहीं है तो वो संशयपूर्ण है कि यह सही है कि गलत है। इसलिए अच्छा है कि उसको एवॉइड करें उसको क्या बोलते हैं एवॉइड को हिंदी में आप टाले उसको डालें ऐसा नहीं करें क्योंकि वो संशयपूर्ण है यह सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता ये सही विचारधारा है इससे विपरीत एक गलत विचारधारा है जो सेफ विचारधारा नहीं ये वो ये है यदि ये जो वस्तु मैं कर रहा हूँ या जो करना चाहता हूँ वो कहाँ पे लिखा है कैसा नहीं करना चाहिए तो गलत है नहीं तो सही है सामान्य रूप से ऐसी विचारधारा बहुत पाई जाती है भक्तों में भी गुरु महाराज के शिष्यों में भी कई बार ऐसे पॉइंट आते हैं प्रभु ये कहिए तो इसमें गलत क्या है ये बताइए मतलब जब तक आप शास्त्र से कहीं से ढूंढ के लेके नहीं आएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा शास्त्र बोलता है तब तक तो वो चीज़ को सही मानते हैं तो ऐसी विचारधारा से बहुत चांसेस है कि हम गलत चीज में खस जाएंगे क्योंकि हर एक चीज तो शास्त्र में ढूंढने बैठने में तो जीवन निकल जाएगा और हमारा मन तो नई नई वस्तुएं देता रहेगा तो सभी नूडल्स खाने में गलती क्या है फॉर एग्जाम्पल पिज्जा पास्ता खाने में गलती क्या है कहाँ पे शास्त्र में लिखा है पिज्जा पास्ता नहीं खाना पिज्जा पास्ता तो शास्त्र में नहीं लिखा है वो तो हम साधु का <laughs> वो साधु कोई प्रश्न कर रहे हैं लोग कहा पिज्जा पास्ता नहीं खाना चाहिए शास्त्र में तो दिया है कि गेहूं से बनी हुई चीजें गेहूं और वेजिटेबल्स सब्जी इत्यादि इकट्ठा करके दूध की वस्तु इकट्ठा करके जो आप भगवान को भोग लगा सकते हो ये दिया है तो भारत में से भोग लगाते हैं लगा ऐसी चीजें बनाते हैं उधर ऐसी चीजें बनाते तो ऐसा करके क्या है वो लोग ये चाहते हैं कि शास्त्र से कुछ ऐसा कोटेशन मिले जहाँ पे लिखा हो पिज्जा भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए तो तो वो क्या रहेगा? तो, तो इसलिए कहाँ पे लिखा है कि गलत है तब जाकर कर के हम गलत हैं, अन्यथा हम सही है ये जो विचार विचारधारा है ये उदाहरण इसलिए दे, ये जो विचार विचारधारा है कि कि यदि इसको शास्त्र डायरेक्टली रिफ्यूट नहीं करता है तो सही है मतलब हमको विचार आया है अब आप इसको गलत साबित करो तो ये गलत है नहीं तो सही हमको विचार आया है यहाँ हम कर रहे हो सकता है विचार नहीं आया काफी समय से खा रहे हैं या ऐसी चीजें कर रहे हैं तो जब तक वो उसको काट नहीं दिया जाए तब तक वो सही है तब तक उसको पकड़ के रखेंगे तो ये विचारधारा काफी चल रही है जो विचारधारा है वो विचारधारा डेंजरस है जो सदाचारी लोगों के विचारधारा से पहले जो शास्त्रों में भी आता है धर्मशास्त्रों में भी एक है कि संशय है यदि संशय है तो ऐसा एस, स्टेप लो जिसमें वो संशय से नुकसान नहीं होता है ये सही है कि गलत है मान लो संशय है मान लो आपको संशय है कि आपने आचमन किया कि नहीं किया लिटी वर्षिप में जाने से पहले तो कर लो वापस सेफ साइड लो यदि संशय है कि एकादशी के दिन ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए कोई भी प्रमाण मिल नहीं रहा है तो नहीं खाओ उसको नहीं खाओ तो सेफ तो ये जो विचारधारा है वो सदाचारी लोगों की विचारधारा है पद्धति सोचने की जबकि जो लोग ज्यादा आसक्त हैं, जो लोग शास्त्रों को नियमों का पालन जबरदस्ती करना पड़ रहा है तो ये भी बंद कर दिया शास्त्र अभी वो भी बंद कर दिया शास्त्र ऐसा करके जिनको पालन करना पड़ रहा है जो लोग स्वेच्छा से शास्त्रों का नियम पालन नहीं कर रहे किंतु यदि यह नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी तो इसलिए अभी तो क्या करें करना तो पड़ेगा ही ऐसा करके समझौता करके तो पालन कर रहे हैं तो उनकी विचारधारा ऐसी होती है कि अभी ये भी कहाँ कहा लिखना है शास्त्र में कि नहीं करना है तो सब कुछ बंद कर रहे हमारा तो ये विचारधारा से बचना चाहिए तो इस प्रकार की विचारधारा जो है वो वो लोग समझ नहीं सकते क्योंकि काफी चीजें ऐसी है जिसका शास्त्र में सीधा उल्लेख नहीं होता है किंतु उसके नियमों से डिराइव होता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कई ऐसी चीजें होती है जो साधु के हृदय से भी बोना बोनाफाइड होती है ऐसी चीजों में हमारा सूक्ष्म विचार नहीं होने के कारण हम समझ नहीं पाएंगे कि ये कैसे सही है लेकिन फिर भी उसको फिर करना पड़ेगा तो तो समझ नहीं पाएंगे कैसे गलत है कई चीजें फिर भी उससे रिफ्रेंड करना पड़ेगा ये एक पॉइंट था इसमें कृष्ण भावना लिखाओ मेरी विचारधारा मैं विचारधारा के विषय में बता रहा था कि विचारधारा ऐसी होनी चाहिए यदि इसका कोई प्रमाण नहीं कि कैसे ये सही है जो मैं कर रहा हूँ तो संशयपूर्ण है बेहतर है उसको पालन मत करो ऐसा आग्रह मत रखो कि मैं ये कर रहा हूँ जब तक इसको गलत साबित नहीं किया जाए तब तक यह सही है पॉइंट यह था कोई तो बताएगा ना हमें गलत कर को तो को वेट देना है तो अपनी बात को देना। जब तक तो हमारे पास प्रमाण ही नहीं है उसका सही होने का किसी प्रकार से ऑलरेडी संशय था तो ये जो विचार है कि संशय पूर्ण है तो अब सदाचारी लोगों का ये पद्धति रहती है संशय पूर्ण है तो साइड में इवन मान लो किसी ने बताया भी नहीं कि यह गलत है लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं तो उसका हमें सोचना चाहिए ना ये कार्य मैं कर रहा हूं तो इसका आधार क्या है हर एक कार्य जो कर रहे हैं उसका सदाचारी लोग ये सोचते हैं हर एक कार्य जो कर रहे हैं तो उसका आधार क्या है और इसलिए जब ये हर एक कार्य के लिए सोचते हैं तो प्रश्न उठते हैं, तो हैं प्रश्न उठते हैं तो साधुओं के पास जाते हैं वहां उत्तर प्राप्त होता है आपने जैसा बताया कि का छोड़ दीजिए। हम के बात तो कर रहे हैं। जैसे होते या हम जिन्हें बोलेंगे तो लोग कैसे समझना होगा प्रश्न करना चाहिए ये कहाँ है गुरु साधु शास्त्र साधु है ना वो को गुरु साधु शास्त्र के अनुसार पूरी चैन होती है उसकी तो बात यहाँ पे थी कि जो वस्तु विचारधारा की मरीज यहाँ पे बात चल रही थी एग्जैक्टली किस प्रमाण से गए ऐसा नहीं ये जो मैं कर रहा हूँ उसका प्रमाण क्या है यह जानना आवश्यक ये विचार कि यदि इसके विरुद्ध कुछ नहीं मिलता है तो ये सही है ऐसे तो अभी यदि हम कहें कि प्रमाण में ये जो हमारे ऊपरी है उन्होंने बताया है इसलिए हो गया तो वो तो हमारी फिलोसफी कभी भी नहीं है कल ही चर्चा हुई गुरु साधु शास्त्र तीन प्रमाण की तो वो जो बता रहे हैं वो तो गुरु साधु शास्त्र पालन करते होना चाहिए लीनियज में होने चाहिए यदि वो कि उनकी शास्त्र इंटीग्रिटी है है तो फिर वो पोजीशन पे है कैसे अभी वो अलग बात है कि वो पोजीशन पे कैसे है किंतु यदि ये फिलोसफी है कि यदि कोई कोई पोजीशन पे है तब उसकी गुरु साधु शास्त्र के तो उसमें इंटीग्रिटी में संशय है संशय नहीं हो सकता है तो वो तो फिलोसॉफी गलत है क्योंकि तो फिर प्रमाण होते ही नहीं यदि केवल पोजीशन पे होने से गुरु साधु शास्त्र में इंटीग्रिटी हो जाती तो तो तीन प्रमाण होते नहीं इसलिए तीन प्रमाण है गुरु साधु को एक करके फिर आगे बढ़ना है इसलिए वो तो है ही अभी वो पोजीशन पे कोई होना चाहिए इसमें इंटीग्रिटी होने के कारण या इंटीग्रिटी होना इस पोजीशन में होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है गुरु साधु शास्त्र वो समझे होने चाहिए और हर एक कार्य वो उसके ऊपर आश्रित होने चाहिए तो अभी वो नहीं है उस प्रकार से तो नहीं है तो फिर उनकी जो बात है जैसे हमने कल बात की इवन जो ईश्वर लोग महान लोग हैं जो लोग तीनों गुणों से परे हैं उनके भी वाक्य तो सत्य है लेकिन उनकी जो क्रियाएं हैं उनके जो क्रियाकलाप है वो उतने उतने ही क्रियाकलाप पालन करने योग्य है जो वाक्यों के साथ मैच होते हैं दूसरे नहीं ये भागवतम में सिद्धांत है दस तैतीस इक्तीस ईश्वरा तथा क्वित तेषा युक्त बुद्धिमान तो इसको यदि आप लगाएंगे तो भगवान बुद्ध के भी क्रियाकलाप जो है उनकी जो शिक्षाएं हैं वो पालन करने योग्य नहीं है हमारे स्वयं भगवान फिर भी क्योंकि उन्होंने जो शास्त्र में बताया है वेद में वो सत्य है उसके विरुद्ध उनका रहे है इसलिए वो पालन करने योग्य नहीं है जैसे बहुत सारा इसमें तो हाँ तो साधु वाक्य, वाक्य है कि नहीं वो जानना पड़ेगा तो पड़े तो की वो स्वयं साधु है स्वयं साधु कहनाने के लायक है कि नहीं और साधु होते हुए भी जो वो करते हैं युधिष्ठिर महाराज भी साधु थे भगवान बुद्ध भी साधु हैं और शंकराचार्य भी साधु है साधु होते हुए भी उनके जो वाक्य है वो शास्त्र के अनुसार है कि उनके क्रियाएं वाक्य का साधु के अनुसार शास्त्र के अनुसार है कि वही क्रियाएं जो शास्त्र के अनुसार है उसको स्वीकार करते हैं उसके अनुसार आचरण करते हैं बाकी क्रियाएं शास्त्र का ही नहीं तो है तो इसलिए केवल कोई व्यक्ति कह देता है उससे स्वीकार कर लेना वो तो वस्तु है ही नहीं यहाँ पे यहाँ पे मेरा मुख्य एक्चुअली तो आया हम लोग तो जानते हमेशा ये ड्राइंगल है वही साथ में चलता है लेकिन तो ये पॉइंट इसलिए आया क्योंकि पहले जो कहा गया कि हम इस चीज को शास्त्र ढूंढने नहीं बैठेंगे उस केस में फिर समाज मतलब तो इसका इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से ये हो सकता है तो फिर टेम्पलिटी ने बोल दिया है कि आप शास्त्रो को ढूंढ नहीं सकते हैं स्वस्थ रूप से ही तो फिर क्या हम लोग हर चीज तो शास्त्र में नहीं मिलती है इसलिए वो जो वस्तु है पूरी तुरंत क्या करना है तुरंत मान लीजिए किन्तु जो हम क्रिया करने जा रहे हैं उसका आधार जानना आवश्यक है अब ये पूरी चर्चा रहेगी कि शास्त्रार्थ निर्णय कौन करता है जैसा भी टेंपल अथॉरिटीज है तो एक सामान्य भक्त है उसका ना तो बुद्धि है इतनी कि शास्त्रार्थ निर्णय कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए बहुत बुद्धि और दूसरी चीजें चाहिए तो हमारे पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि शास्त्रार्थ निर्णय वाले लोग हैं इनकी ऐसी बुद्धि भी है शास्त्रों को अध्ययन कर हैं शास्त्रों को समझ रहे हैं आचार्यों का अध्ययन किया है आचार्यों को समझा है भक्ति में भी काफ़ी उन्नत है काफी ट्रेन्ड है जहाँ पे यहाँ पे ट्रेनिंग की बात चल रही है मुख्य तो ट्रेन्ड है ये सब चीज़ों को समझने के लिए मिशन को समझने के लिए मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उसमें उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इस प्रकार से करके एक पर्टिकुलर ग्रुप रहना चाहिए जो शास्त्रों से निर्णय करता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए कभी भी जब संशय उत्पन्न होता है वो जो पर्टिकुलर ग्रुप है वो समाधान देंगे ट्रेडिशनली भी ऐसे ग्रुप रहे हैं ब्राह्मणों के ग्रुप होते थे जो शास्त्रार्थ भी करते थे तो ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में बाकी सब कार्य चलता है तो मान लो टेंपल और ऑथोरिटी जिसको हम कह रहे हैं अभी तो वो शास्त्रार्थ से विरुद्ध कुछ वस्तु कर रहे हैं शास्त्र के अनुमोदन से गुरु साधु शास्त्र से तो ऐसे लोग उनको मार्गदर्शन देंगे तो होता क्या था कि जैसे इस प्रकार के लोग टेंपल अथॉरिटीज हैं या तो राजा है या तो जो एग्जिक्यूट कर रहे हैं शास्त्रों के वचनों को वास्तविक जीवन में तो वो लोग इस बात का ध्यान रखते थे कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो चीज का प्रमाण क्या है उनके पास जब तक प्रमाण नहीं होता था तब तक वो चीज करते नहीं है. तो हर एक वस्तु का उनको प्रमाण चाहिए कि मेरे राज्य में इस प्रकार से सेट करना है मान लो तो इसका प्रमाण क्या गुरु साधु शास्त्र से इसलिए उनको यदि प्रमाण नहीं प्राप्त होता था जिज्ञासा होती वो जिज्ञासा लेकर क्यों ब्राह्मणों के पास जाते थे इसलिए हम देखते हैं कि राजा ज्यादातर जिज्ञासाएं जो है शास्त्रों में पुराणों में इत्यादि राजाओं की है काफी जिज्ञासाएं परीक्षित महाराज है युधिष्ठिर महाराज है काफी प्रैक्टिकल जिज्ञास भी रहती थी वर्णाश्रम के विषय में छोटे छोटे छोटे-छोटे में। तो ये जिज्ञासा लेकर के वो महान ब्राह्मणों के पास जाते थे और वहां से उनका समाधान प्राप्त करते थे इसलिए उनके लिए भी यही पॉइंट लागू होता है कि यदि कही शास्त्र में नहीं दिया है तो मेरे मन में है तो बस ये मेरे मन में इसलिए कर दो यदि शास्त्र से रिफिकेशन आए तो नहीं करेंगे वो ये बात सब लोगों के ऊपर लागू होती है केवल केवल एकदम जो टर्मिनल लोग जो पालन कर रहे हैं उनके ऊपर ही नहीं कि हम जो कर रहे हैं उसका प्रमाण क्या है वो वहां से उसका क्या बोलते हैं जिज्ञासा करके उसको सोल्व करना है यदि जब तक उसका सोल्यूशन प्राप्त नहीं होता है तो समझना है कि ये डेंजरस है गलत मार्ग हो सकता है इसमें चांसेस है कि ये गलत भी होगा तो इसलिए सेफ साइड रहो जब तक किसी को जरूरत नहीं आन पड़ी कि भाई ये नहीं करेंगे तो, तो कोई बड़ी हानि होने वाली है तो सेफ साइड रहो ये बेसिक सबके लिए लागू होता है इसलिए सब व्यक्ति अपने जीवन में इसको समझने चाहिए तो राजा के लिए वो अपने राज्य के लिए लागू होगा तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए अपने घर के लिए लागू होगा हम अपने घर में जो भी कुछ कर रहे हैं तो हाँ ठीक है प्रमाण के अनुसार ऐसा ठीक है इसका तो प्रमाण नहीं मिलता है तो बेटर है एक्सेवर साइड में रहे <coughs> ये पॉइंट था ये जो एक विचारधारा थी उसको मैं टारगेट कर रहा था इसका तो तो जबकि उसके विपरीत जो दूसरी विचारधारा है वो विचारधारा क्या है कि आ, मुझे तो ये करना है अभी यदि ये कहाँ लिखा है शास्त्र में कैसा नहीं करना चाहिए तब तक ये सही है ये विचारधारा की मैं बात कर रहा था ये बात ये विचारधारा ऐसा नहीं है कि एकदम जो सामान्य लोग है उसी में पाई जाती विचार है विचारधारा जो प्रचारक लोग हैं बड़े लोग हैं ऑथोरिटीज उनमें भी ये विचारधारा पाई जाती है तो उनको भी इसी चीज से सावधान रहना है कि प्रमाण ढूंढे लेकिन उसके ऐसा हो सकता है कि उसको संख्या है ही नहीं बहुत चीज कर रहे हैं he is very sure। तो उनके पास जैसे आपने बताया हर चीज शास्त्रों में जैसे एक संशय होना संशय नहीं होना अभी को संशय होगा ही नॉट ने कुछ ऐसा कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पर्टिकुलर इस चीज में, तो में उनको संशय है ही नहीं तो उस समय ही जो बेनिफिट ऑफ डाउट कर करने की जो बात है तो वो इस प्रकार से उसको कुछ डाउट ही नहीं है तो वो अदर तक लेने का सवाल ही नहीं है वो क्या इस तो फिर क्या और शास्त्र में वो स्टूडेंट ढूंढना भी संभव नहीं लग रहा है उसका संशय भी नहीं उसको इसी प्रकार से करना है वो ऐसा हो सकता है आपको संशय वो आपका प्रॉब्लम है लेकिन मुझे संशय नहीं है पूर्व पक्षी तो हो सकता है तो इसमें फिर दो भाग आएंगे संशय उत्पन्न ही नहीं हुआ ही नहीं, है सही ये कार्य तो ऐसे ही होता है ना इसमें क्या संशय तो भी कोई आकर के बताता है मतलब इसमें दो भाग हो सकते हैं, एक तो संशय उसको आज तक उत्पन्न ही नहीं हुआ था तो अभी उत्पन्न हो सकता है यदि मान लो कि किसी ने आके बताया करो आप ऐसा कर रहे हैं लेकिन इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए तो तभी संशय उत्पन्न हो सकता है ना एक है इसके बारे में सोचा ही नहीं अरे हाँ ये तो सोचा ही नहीं इसका संशय उत्पन्न नहीं हुआ मुझे तो लगा ऐसे करना है तो बाद में भी उत्पन्न हो सकता है यदि कोई आकर के बताता है तब भी संशय उत्पन्न नहीं होता है मतलब उसके पास संशय का समाधान है ऑलरेडी पता था ऐसे ही होता है तो, तो मुझे नहीं है उसके मन में डाउट पैदा नहीं होता है मैं आप या हमने एक प्रकार के लोगों को देखा है अपने जीवन में होता है तो अभी इस केस में जब संशय से आता है कि शास्त्र तो यही बात है यहाँ पे अभी किसी को संशय है तो अभी हम हमारे पास उसका समाधान नहीं है तो हमको क्यों संशय उत्पन्न नहीं हो रहा है मान लो प्रमाण नहीं है हमारे पास तो हमको यदि तुरंत ही संशय उत्पन्न नहीं होता है तो हमारी विचारधारा में कुछ गलती हो सकती है कि तो प्रमाण ढूंढने का क्यों प्रयास नहीं किया मान लो कि आप मेरे पास कुछ बात लेके आए फॉर एग्जाम्पल और पहली बार मुझे संशय उत्पन्न हुआ मैंने ये पहना है क्योंकि मच्छर अंदर घुस संशय उत्पन्न है नाक में नहीं रहे तो आपने कहा कि ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि कैसे होना चाहिए इसका प्रमाण क्या मुझे यदि पहले इसका विचार ही नहीं आया था कि इसका प्रमाण भी ढूंढना था मुझे लगे तो ऑब्वियस है तो पहली बार में संशय उत्पन्न होना चाहिए हाँ इसका प्रमाण तो ढूंढना चाहिए तो उस समय मेरा क्या रिएक्शन होना चाहिए हाँ ठीक है इसका प्रमाण थोड़ा तो ढूंढते हैं देखते हैं क्या कैसे कर सकते हैं तब तक इसको यहाँ तो स्थगित रखो यदि इतनी कोई बड़ी बात नहीं इसको स्थगित कर दो तो सेफ्ट साइड में आ जाओ और यदि बड़ी बात है इसको स्थगित नहीं कर सकते जल्दी से जल्दी प्रमाण ढूंढ लो सही है कि नहीं है क्या है तो ऐसा रिएक्शन होना कि यदि मैंने मैंने पहले से इसके प्रमाण का विचार किया था और मैंने बहुत सब ढूंढा लेकिन अल्टीमेटली इस विषय में कुछ मिला नहीं था मान लो शास्त्र में आप ऐसे लोगों के पास भी गया जो शास्त्र में प्रवीण है और इसका कुछ वो भी समाधान नहीं दे पाए थे तो मेरा संशय ऑलरेडी उठ गया था उसका जो भी लेखा झुका है वो मैं आपके सामने रख देता कि कहू इसमें ऐसा ऐसा है इस प्रकार से तो कोई प्रमाण भी नहीं मिल पाए इसके सही होने का कि गलत होने का और तो बाकी ये करने से शास्त्र के ये ये वाक्य हैं उसको सपोर्ट हो रहा है वो वाक्यों को सपोर्ट हो रहा है ऐसा करेंगे तो शास्त्र के ये वाक्य जो है उसको लाभ हो रहा है तो इसलिए हम इसको अभी कर रहे हैं इस तरह से करके कम से कम सामने रखा जा सकता है ये बात सही है कि ज़्यादातर चीज़ें काफी ऐसी चीजें होती है जो शास्त्र में सीधी नहीं मिलती है आचार्य व्यक्ति का मिल सकती है या तो ट्रेडिशन में मिलेगी साधु प्रमाण में मिलेगी लेकिन हम अभी तक हम क्या बोलते हैं आ, हम उसको एक्सपोज नहीं हुए प्रमाण को तो इस प्रकार से यदि रखा जाए तो सही बात होगी लेकिन इस प्रकार से यदि नकार दिया जाएगा नहीं नहीं वो तो संशय होना ही नहीं चाहिए किसी को भी कुछ भी करके तो वो, तो वो तो गलत बात तो तो तो नहीं है वो पर मुझे नहीं। तो संशय दो उसी, उसी की हम बात कर रहे हैं तो वो दो का खर्च हो सकता है उसको संशय नहीं है क्योंकि उसने ऑलरेडी प्रमाणों के लिए शोध कर लिया पहले संशय था और उसका संशय निवारण हुआ दूसरा है कि हर चीज़ शास्त्र में उस प्रकार प्रमाण उसके पास वो यदि शास्त्र में ढूंढी नहीं है तो पता कैसे मतलब शास्त्र में यदि नहीं ढूंढी उसने प्रयास भी नहीं किया ढूंढने का ऐसे लोगों के पास जाने का भी प्रयास जैसे जैसे तो कैसे उसमें आ, ऐसा होगा कि वो कह सकता है शास्त्र में ये नहीं है चलिए तो जैसे जो आपने दिया तो ऐसी ऐसा कोई इंग्रेडिएंट उसमें नहीं है जो आ, नहीं खाना चाहिए सब yeah. वेजिटेरियन आइटम से हिस्सा बन सकता है yeah. तो शास्त्र में तो उसको नहीं खाने के लिए नहीं बोला है ही इज वेरी श्योर ही इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसके मन संशय ही नहीं उठता yeah. क्यों इसलिए संशय उठ रहा है क्योंकि इससे तो वेजिटेरियन आइटम <coughs> सभी आइटम ऐसी है, है जो मरबा को ऑफर करने लायक नहीं नहीं तो उस केस में तो अभी मान लीजिए की मैं हूँ तो बोल रहा हूँ कि पिज्जा सही है आप मेरे पास आए रो ये तो शास्त्र के अनुसार क्या है इसमें यहाँ परंपरा में कभी ऑफर नहीं होता था ऐसे पिज्जा तो आप ये कर रहे हैं तो मुझे इसमें संशय है की ये सही है की नहीं है ऐसा करना चाहिए की नहीं करना चाहिए हमारे मंदिर में इस समय या तो मेरे पास प्रमाण होना चाहिए उसका संशय निवारण करने का नहीं तो मुझे वो संशय उत्पन्न होना चाहिए कि हाँ इसको मैंने क्या टटोला है शास्त्र में चलो ठीक है मैंने टटोला शास्त्रों में मुझे तो शास्त्र में कहीं नहीं मिला तो बात मुझे अपने आप को करनी चाहिए कि क्या शास्त्रार्थ निर्णय के लिए जो आवश्यक योग्यताएं हैं वो मुझे दी गई है योग्यता है शास्त्रार्थ निर्णय करने का क्या अधिकार मुझे दिया गया है मुझे ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिसको शास्त्र से निर्णय करने का अधिकार है जिसके पास वो योग्यता है ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के जब वो बताते हैं कि वो लोग शास्त्र में डूबे हुए हैं मैं तो कितना शास्त्र में डूबा हूँ इसके अलावा शास्त्र की पद्धतियों में डूबे हुए हैं ऐसे बहुत सारे संशयों का निवारण किया है तो उनके पास जाकर के प्रश्न करना इसलिए आप देखेंगे कि जो राजागण है ब्राह्मणों के पास जाकर के बहुत सारे प्रश्न करते थे युद्धिष्ठी महाराज ने भीष्मेव से कितने सारे प्रश्न किए थे दहेज में कितना देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए स्त्री धन इधर से इधर जाता है इधर से इधर जा सकता है उधर जा सकता है ऐसे बहुत सारे प्रश्न किए थे क्योंकि ऐसे प्रश्न आते रहते हैं तो वो संशय उत्पन्न होना चाहिए ये ऐसा नहीं कि इधर से ही संशय को हटा दिया कि नहीं संशय उत्पन्न हो ही नहीं मुझे दैट इज रॉन्ग क्यूंकि अभी ये जो वस्तु है पिज्जा तो इस विषय में जब शास्त्रार्थ निर्णय के नियम लगाते हैं जो मीमांसा शास्त्र में दिए हैं तो ऐसी वस्तु होती है जिसको नियम कहते हैं नियम में जब बताते हैं कि ये करना चाहिए तो उसके अलावा दूसरी चीज नहीं करनी चाहिए यहाँ पे वो अपने आप आ जाता है क्योंकि तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं उसमें से एक चीज भी ये है। अपने आप अप उधर उधर निशे जवाब की जरूरत नहीं कि ये नहीं करना चाहिए उसके लिए उदाहरण देते हैं एक पर्टिकुलर यज्ञ में जो धान है उसमें से आ, जो धान है उसमें से चावल निकालो और ये चावल उपयोग करो ऐसे तो उसमें एक चावल निकालने की एक पद्धति दे दी है वो बताने के लिए चावल निकालना है उसको बताने के लिए एक पद्धति का वर्णन कर दिया होता कि इसको मार करके निकालो ऐसे पर्टिकुलर घात पद्धति का वर्णन है उधर तो अभी यहाँ पे बात करते हैं कि ये विधि कैसी समझे कि इसके अलावा मतलब ये क्या विधि है कि ये केवल कह रहे है कि चावल निकालना है चावल निकालना ही इसमें विधेय है मतलब मुख्य है किसी भी प्रकार से निकालो चलेगा कि किस प्रकार की विधि है तो यहाँ पे बता रहे हैं कि चावल निकालने की तो सामान्य रूप से दूसरे सब प्रमाणों से प्राप्त तो बहुत सारी विधि है केवल घास करने से ही निकलता ऐसा नहीं उबाल करके कर, ऐसा करके निकाल सकते हो या दूसरी अलग अलग अलग अलग बहुत विधि है तो ये जो पर्टिकुलर प्रमाण प्राप्त हो रहा है यहाँ पे ये वाक्य से तो इसमें चावल निकालने की जो बात है वो केवल यही वाक्य से प्राप्त नहीं होती हमको कि ये वाक्य से हमको पता चला चावल जैसे निकलता है घात करने की पद्धति वो तो दूसरे सब प्रमाणों से प्राप्त है ऑलरेडी अलग अलग दस प्रकार से चावल धान में से निकलता है तो ये अत्यंत अप्राप्त नहीं है इस विधि से ही प्राप्त हो गया ऐसा नहीं इसका नॉलेज इसका ज्ञान कि चावल कैसे निकालते हैं वो इस विधि से ही प्राप्त होगा ये इस इस वाक्य से ही प्राप्त हो रहा है ऐसा नहीं है ये दूसरी जगह से भी प्राप्त हो रहा है तो इसलिए अपूर्व विधि मतलब जो पहली विधि है कि यह ही करना थी वो विधि नहीं है अपूर्व विधि नहीं है यह नियम विधि मतलब दस विधि है चावल को निकालने की इस यज्ञ लेकिन इस यज्ञ के लिए चावल को घात की विधि से निकालना और घात करके अवहन उस प्रकार से चावल को निकालना है दूसरी सब प्रकार से नहीं निकालना है वो अपने आप उसमें आता है उसको अलग से निषेध वाक्य की जरूरत नहीं तो ऐसे ही जब भगवान को क्या क्या अर्पण कर सकते हैं उन सब वस्तुओं का वर्णन आता है केवल द्रव्यों का ही वर्णन नहीं आता है उसमें क्या ऑफरिंग्स आइटम्स है उसका भी वर्णन आता है और साधुओं द्वारा शास्त्र द्वारा कुछ स्थापित है और बाकी साधुओं द्वारा स्थापित है तो उसके अलावा दूसरा नहीं करना है वो नियम विधि के अनुसार हो गया या इसके अलावा नहीं तो फिर क्या होगा यदि इस प्रकार से पालन नहीं करते तो नियम विधि यदि नहीं देते हैं या नियम विधि की तरह उसको पालन नहीं करते तो तो क्या होगा कि कोई भी कुछ भी नया लेकर के आ सकता है और उसको शास्त्र को खंडन करता रहना पड़ेगा क्योंकि मन मन जो है वो दो तो हजार चीज कॉम्बिनेशन से बना सकता तो इसलिए जब ऐसी अवस्था होती है कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, आगे नए कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल हैं, तब नियम विधि का उपयोग करके इतना ही करो क्योंकि बहुत सारे निषेध नहीं दे सकते हैं तो इसलिए जो विधि है वो दे दी इतना करना है बस ऐसा करके बना के दे तो इस प्रकार से जो अलग अलग शास्त्रार्थ निर्णय के भी जो वस्तुएं होती है वो सब लोग तो उसमें पॉपुलेशन का दो परसेंट भी इसको समझ नहीं पाता है नहीं। इस, इन पद्धतियों को बहुत सारी इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती है तो जो उसके लिए ट्रेंड है उनके पास जाकर के शास्त्रार्थ निर्णय लेते हैं फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं इसलिए जब संशय उत्पन्न हुआ गाँव वैसे लोगों के पास जो शास्त्रार्थ निर्णय कर सकते हैं उनके पास जा के फिर उसका वो लिया और जब तक वो तो संशय निवारण नहीं होता है मान लो ऐसे व्यक्ति अभी अवेलेबल नहीं है एक साल बाद अवेलेबल हो गए जो भी है तब तक साइड में कि ये करने से या नहीं करने से उसके लाभ हानि देख लो कि क्या लाभ है क्या हानि है लाभ का प्रकार हानि का प्रकार जैसे हो सकता है कि लाभ का प्रकार है यही मतलब इस जगत में हानि है लेकिन दूसरे जगत में लाभ है ये करने से और ये नहीं करने से इस इस जगत में लाभ है दूसरे जगत में हानि है तो वो करना चाहिए यदि उल्टा है कि ये करने से इस जगत में लाभ है और दूसरे जगत में हानि है और ये नहीं करने से इस जगत में हानि है और दूसरे जगत में लाभ है तो नहीं करना इस प्रकार से विचार करके उसका निर्णय लेना ठीक जब तक इसका समाधान नहीं आता है संशय का तब तक हमको क्रिया में क्या करना है ऐसे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है लेकिन इस प्रकार से इसलिए सेफ्ट साइड में रहना ये प्रिंसिपल है मंत्री, या मंत्री मंत्री या तो, तो तो कोई भी करना है उनसे हमेशा सलाह लेते रहते हैं। मंत्री लोग ब्राह्मण होते हैं ये उनका ही मंत्री बोलते क्या बोलते पर शायद मंत्री होते हैं उनका ग्रुप हमेशा उधर रहता है एक ग्रुप होता है ब्राह्मणों का जब राजा कोई भी फैसले करते हैं नई चीज अप्लाई करते हैं या तो कैसी जाते हैं तो कॉन्स्टेंटली वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं लोग और राजा उनको पूछते भी रहते हैं और मंत्रियों के अलावा राजा के अपने गुरुगण भी होते हैं ब्राह्मण लोग और ऐसे लोगों के साथ भी हमेशा इनका संपर्क होता है जो शास्त्रार्थ निर्णय में एक्सपर्ट होते हैं और वहाँ से वो चीज़ें कन्फर्म करते रहते हैं वो मुझे विस्तार नहीं पता है उसका वजीर वजीर होता है गेवार ना। तो वो है ना। तो। अच्छा है तो ना अच्छा होगा ऊपर जो एक राक्षस के So, का तो के है। okay, तो उसके ही स्वभाव लिटरली मैं जा रहा ओके सॉरी उसके अपने उसकी रक्षा के so, के अंदर राशी के अंदर सब कुछ धर्म के अनुसार चले इतनी इतनी दिगारी रखते हैं रात में भी सोते नहीं होते हैं राक्षसा रात को सोते नहीं गए इसलिए राक्षस तो ये वो था एक ऑफ़ द महाभारत में ऐसा दिया है जिस तरह सत्ताईस हमारे भी गर्जा वहां बताई गई है और सभी वर्ल्ड के लोग दिए उसने ब्राह्मण ब्राह्मण भी भी भी भी भी होने होने होने होने होने चाहिए, भी होने चाहिए, भी होने चाहिए, चाहिए। चाहिए, चाहिए। क्षत्रिय क्षत्रिय, वैश्य वैश्य, गणना बताइए कि कितने होने चाहिए, कितने और एक भी होना राजा के राजा के लिए सत्ताईस मंत्री इस प्रकार से महाभ बताते हैं यहाँ पे यह चर्चाई थी कि शास्त्र में निपुण और जो गुरु साधु शास्त्र के आधार पर मार्गदर्शन दे सके ऐसे ही हम जब प्रचार कर रहे हैं तो हम प्रचार कर रहे हैं कि सिद्धांत के विषय में आलोच नहीं करना चाहिए आपको गुरु साधु शास्त्रियों पर ऊपर निर्धारित क्योंकि मेरी शिक्षा गुरु ऐसे बढ़ रहे बात खत्म या तरह से तो बुक्स नहीं मानता हूँ बात खत्म तो, तो जब समाज में ऐसी व्यवस्था ही है कि केवल दो परसेंट लोग इस विषय में मिलकर हैं तो ऐसे प्रचार करके क्या हम लोगों को तो पराधर्म लेने के लिए हम अम, आमंत्रित तो कर प्रश्न सही है यहाँ पे ऐसी बात है कि जब घर में आग लगी है तब कुआ कौन से वर्ण का जाति का है वो नहीं देखकर करके उसको बुझाने के लिए कहीं से भी पानी निकालना पड़ता है उस तरह से जब आधुनिक समाज में आधुनिक समय में कलयुग में 99.9% लोग अधर्म फैलाने वाले ही हैं, और सब लोग परधर्म कर ही रहे हैं, और चीटर सी है सब चाहे किसी भी कपड़े में हो किसी भी संस्थान में हो किसी भी आध्यात्मिक संस्थान कही जाती है उसमें हो तो ऐसे केस में वो टीटिंग से बचना ज्यादा महत्वपूर्ण है पर्वत में करने या नहीं करने से तो इसलिए जिज्ञासा करो और उनसे बचो इस प्रकार से बहुत प्रचार करते हैं हम ताकि वो गलत मार्ग में फंस नहीं जाए बेसिकली उनको हरा करके इधर लेके आओ और ये सब है और भक्ति के मार्ग में आने पर भी भक्ति के मार्ग में भी कई बार चीटिंग और ये सब रहता है तो इसलिए उसमें उसमें से भी बचाने का प्रयास करते हैं किंतु ये वास्तविकता है कि ज्यादातर लोग आप यदि भक्ति में भी लेके तो ज्यादातर लोग सही और गलत के बीच में भेद नहीं कर पाते इसलिए एक विषय बताया जाता है कि गुरु के मार्ग निर्देशन में रहो अथॉरिटी के अंदर रहो वो तो सब सही निर्देशन है वास्तव में ट्रेडिशनल ऐसा ही था लेकिन अथॉरिटी सही पालन कर रही है कि नहीं कर रही है तो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार चल रही है कि नहीं चल रही है ये सब बड़े बड़े प्रश्न फिर रहते हैं इसलिए उसको स्टेबिलाईज करने के लिए यदि हमको वो वाली सिस्टम स्थापित करनी है कि जिसमें ज्यादातर लोग इस प्रकार से इतनी कुछ जिज्ञासा नहीं करके पालन ही कर रहे हो उससे उनका लाभ हो रहा है तो ये सिस्टम को स्टेबलाइज़ करना पड़ेगा स्थिर करना पड़ेगा कि ऐसे ब्राह्मणों का ग्रुप है जो शास्त्रार्थ निर्णय कर पाते हैं जो संशय को दूर कर पाते हैं एवं ऐसे क्षत्रियों का ग्रुप है जो अधर्म करने वाले ढोंगियों को पकड़ लेते हैं अधर्म करने वाले क्षत्रियो को भी पकड़ लेते हैं और कौन धर्म कर रहा है कौन अधर्म कर रहा है इसके बारे में शांति से बैठकर के उन लोगों के ब्राह्मण शास्त्रार्थ भी कर सकते हैं उससे कुछ निर्णय भी आता है वाद होता है केवल विवाद नहीं होता है तो ये सब वस्तु हम जब स्ट्रीमलाइन कर, पाएंग, कर पाएंगे उसको जब स्थिर कर पाएंगे सब जाकर के वो जो अंध अंधानों क्या बोलते हैं अंधविश्वास अंधविश्वास कह सकते हैं या तो अंधविश्वास कह सकते हैं वो अंधविश्वास की परंपरा स्थापित कर पाएंगे क्योंकि वो तो है ही कि हर एक चीज में हर एक व्यक्ति ये सोचने नहीं बैठ सकता है कि जो राजा कर रहा है सही है कि गलत है ये कर रहा है वो सही है कि गलत है हर एक चीज में नहीं कह रहे मोटी मोटी चीजों में कर सकते हैं ठीक है बाकी सबको अपना स्वधर्म पता होना चाहिए और ये जो स्वधर्म की चेतना है वो बहुत महत्वपूर्ण है मुझे क्या करना है वो मुझे पता है वो तो परंपरा से भी ऐसे सेट हो गया इसलिए ज्यादातर तो संचय उत्पन्न भी नहीं होते हैं परंपरा आती है घर से हमारे खानदान में इस प्रकार से चला आ रहा है दूसरा कुछ भी कर रहे हम उस प्रकार से नहीं करेंगे हमारे खानदान में ऐसे चला आ रहा है तो खानदान की परंपरा भी सेट करनी होगी ये सब माइल स्टोन हमारे ब्राह्मणों ने उस प्रकार सेट किया था उस समय कि मैनेजमेंट एकदम सरल हो जाए संशय का बहुत कम भाग रहे कुल ऐसे है। तो बहुत सारी चीजों के लिए आपको शास्त्र छूना भी नहीं पड़ता है कुल परंपरा में चला आ रहा है करते हमारी परंपरा में ऐसा ही होता है हो गया बहुत सारे ऐसी जो डिटेल बातें हैं छोटी छोटी बातें हैं वो सब कुल परम्परा में चला आ रहा है गाय के बाई, बाई ने पैर के साथ क्या बोलते हैं बछड़े का गला रस्सी से बांधते हैं दूध निकालते वक्त यदि बछड़ा चपल है तो परम्परा से चला आ रहा है उनको कोई शास्त्र नियम की जरूरत नहीं कुछ भी नहीं चला आ रहा है लेकिन शास्त्र में वो है लेकिन उनको जरूरत नहीं है सब चीज करने की क्योंकि वहां पे कोई चेंज करने वाला नहीं वो जो पूरा आइडिया है जो पूरे परिवार में चल जाए उस सदर्म पालन करते रहने का जैसे पूर्वजों ने किया है ऐसे करते रहने ये नियम पहले से चला आ रहा है और उस सब लोग इसी को आ सकते कुछ नया करने से पहले वो लोग कांपते ये तो हमारे खानदान में कभी किसी ने नहीं किया मैं कैसे कर सकता हूँ यदि नया कुछ आता है तो वो लोग को जाना पड़ता है कि ये तो कुछ नया बोल रहा है ऐसा तो नहीं होना चाहिए पहले तो ये वही टाल देते नहीं होना चाहिए बहुत फोरस है चलो अभी देखते ब्राह्मणों के पास गए कि सोचे लेकिन नया करने से पहले काँपते थे तो लोग वैसी जब ये सिस्टम स्थिर है कि ब्राह्मणों ने स्थापित किया इस प्रकार से कुल परंपरा चली आ रही है कोई नया करने से आ, नया करेगा तो हजार लोग बोलेंगे ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति ही और अरे ये क्या क्या, -क्या जमाना आ गया क्या कर रहा है ये तो खानदान पूरे खानदान के विरुद्ध जा रहा है तो इसी डर से लोग नहीं करते तो इस प्रकार से यदि चला आ रहा है तब ये एकदम स्थिर धर्म हुआ है अब नहीं है इसलिए समस्या आती है तो वो अंधविश्वास जो है इस प्रकार से कुल परंपरा में वो एक्चुअली बहुत लाभदायक होता है जनसाधारण के लिए समाज में धर्म को बचाए रखने के लिए वही अंधविश्वास यदि ये सिस्टम टूट जाती है तो बहुत हानिकारक होता है कि जिसने किसी ने गलत सिस्टम स्थापित कर दी और वो उसी प्रकार से चला रहे ज्यादातर लोग इतनी परीक्षा करके समझ पाने को सक्षम नहीं होते वो तो है। है। मैंने है हम जिसको अंधविश्वास कहते हैं सामान्य रूप से आधुनिक समाज में उस प्रकार का अंधविश्वास है कि आपने कुछ प्रश्न नहीं किया चला रहे इसलिए करते हैं। उस तरह से बाकी है मतलब वो एक्चुअली देखा जाए उनको बताने के लिए की ये अंधविश्वास नहीं है प्रमाण तो उसको अंधविश्वास को बोलेंगे इसमें कोई प्रमाण ही नहीं है, दि विंसिकल। नहीं है। उसको बोलेंगे विंसिकल जो है वो तो अपना हो गया विदाउट मतलब हम किसी के ऊपर विश्वास कर रहे गा हैं मतलब भी देखे भी ना, कुछ भी कर लिया। तो जैसे किसी के ऊपर विश्वास विश्वास किया मतलब किसी के ऊपर किया ना तो वो स्वयं व्यक्ति तो प्रमाण हो गया ना मान लिया ऐसे नहीं आ सकता लेकिन वो नौ प्रमाण में गया गया हो क्या होगा कि कि चला आ रहा है? है है है, और एक्सपीरियंस से ये ये भाई कसम जो भी है वो की स्वीकार कर लिया हमने परम्परा नहीं है तो उसमें तो प्रभाव मिलेगी कहने का जिसको जो जो जो की परंपरा आपने किया, तो वो it, हम तो है। तो तो वो हम उसको चली आ रही है वो कनेक्टेड नहीं है वास्तविक स्रोत से तो फिर वो ऐतिजिया नहीं गिनी जाएगी ना वो रंजीट नहीं करता मतलब आ, मैं इसलिए कंपेयर कर रहा था आज का और तब का तो तब ये जो पर्टिकुलर विश्वास की पद्धति पद्धति होगी आज उसको बोलेंगे क्योंकि आज वो शिरडी वाले साई बाबा उसकी ऐतिहा प्रमाण शुरू हो गया है लेकिन उसका जो स्रोत है वो तो गलत है अभी उसने जो भी किया अभी ये लोग तो ऐतिहा प्रमाण की लेकिन हमारे तो व्यक्ति अभी इसका निर्णय कौन कर सकता है वो तो शास्त्र से निर्णय वाला कर पाएगा सामान्य व्यक्ति तो यहीं कि ना हमारे खानदान में इतने जन्मों से इतने पीढ़ियों से साईं बाबा को मानते आ रहे हैं उनकी मन्नत भी पूरी हो रही है तो हमारे लिए तो ये ठीक है तो वो जो मैं उसको टारगेट कर रहा था कि वो जो विचार करने की पद्धति है यहाँ ये तो चला आ रहा है इसलिए हम तो पालन कर रहे हैं उस प्रकार से जैसे इनका प्रश्न था कि ज्यादातर लोग तो इसको पालन नहीं कर पाएंगे तो फिर हम अभी जो कह रहे हैं कि ये गलत है ऐसा आपको हमेशा प्रश्न करते रहना चाहिए अगेंस्ट में जा करके कि ये इसका प्रमाण क्या है उसका मैं उत्तर दे रहा था कि ऐसा तो है सही बात है कि सब लोग नहीं कर सकते हैं ज्यादातर लोग नहीं कर सकते हैं किन्तु तो अभी क्योंकि ऐसा हो गया इसलिए ये करना पड़ रहा है इसलिए हम इसको अभी अंधविश्वास कहते हैं आगे जाके तो ये जिसको हम अंधविश्वास कहते हैं वो एक्चुअली आईटी प्रमाण में परिवर्तित हो जाएगा आगे जाकर ऐसे समाज में तो इसलिए वो सही रहेगा तो वो स्थिति हमको लानी है धीरे धीरे उसको स्थापित करना है तभी धर्म बहुत अच्छी तरह से स्टेबलाइज़ होता है मतलब सामाजिक रूप से जब हम देखे पूरे करोड़ो करोड़ों लोग सही से धर्मों को पालन कर पा रहे हैं इस प्रकार की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें ये वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है कि कुल धर्मों को स्थापित किया जाए कि जिससे जो लोग की बुद्धि है ही नहीं ग्राई बहुत वो लोग भी बुद्धि होने नहीं होने के बावजूद भी वो लोग धर्मों को पालन कर पाते हैं उनको ये लाभ प्राप्त होता है अधर्म के विरुद्ध जाते हैं ठीक है आजकल समय इसी में प्रमाण वाली चीज ले ने ने, कोलेशन से जाएगा